28 अध्याय सन्यास धर्म का प्रतिपादन सन्यासियों के भेद तथा सन्यासी के कर्तव्यों का वर्णन व्यास जी ने कहा इस प्रकार वानप्रस्थ आश्रम में आयु के तीसरे भाग को व्यतीत कर क्रमशः आयु के चौथे भाग को सन्यास आश्रम द्वारा व्यतीत करना चाहिए अग्नियों को आत्मा में प्रतिष्ठित कर द्विज को सन्यास ग्रहण उसे योगाभ्यास में निरत शांत तथा ब्रह्म विद्या परायण रहना चाहिए जब सभी वस्तुओं के प्रति मन में विरष्णा उत्पन्न हो जाए तब सन्यास ग्रहण करने की इच्छा करनी चाहिए इसके विपरीत करने से अर्थात स्वल्प भी तृष्णा के रहते हुए सन्यास ग्रहण करने पर मनुष्य पतित हो जाता है प्रजापात्य अथवा आग्नेय याग करके इंद्रिय निग्रही एवं पूर्ण वैराग्यवान द्विज को ब्रह्मा आश्रम सन्यास आश्रम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए कुछ ज्ञान सन्यासी होते हैं कुछ वेद सन्यासी होते हैं इस प्रकार तीन प्रकार के सन्यासी कहे गए हैं जो सभी आसक्तियों से मुक्त है सुख दुख आदि से रहित है और निर्भय है अपनी आत्मा में ही प्रतिष्ठित रहने वाला है वह ज्ञान सन्यासी कहलाता है जो नित्य वेद का ही करता रहता है आसा रहित है संग्रह शून्य है है तथा मोक्ष की इच्छा रखने वाला है वह वेद सन्यासी कहा जाता है जो अग्नियों को आप साथ कर ब्रह्मार्पण तत्पर रहता है उस महायज्ञ परायण सतत ब्रह्म चिंतन परायण द्विज को कर्म सन्यासी जानना चाहिए इन तीनों में ज्ञानी ज्ञान सन्यासी को अधिक श्रेष्ठ माना गया है उस ज्ञानी का न कोई कर्तव्य शेष रह सन्यासी को ममता शून्य, रहित, शांत, दंडु से परे, पत्तों का ही आहार करने वाला, जीवन को पीन को वस्त्र रूप में धारण करने वाला आत्मा नग्न और ध्यान परायण होना चाहिए। सन्यासी ब्रह्मचर्य का पालन करे, सीमित मात्रा में आहार ग्रहण करे, ग्राम से अन्न मांग लाए, अध्यात्म ज्ञान में बुद्धि रखे अपनी ही सहायता से अर्थात स्वावलंबी होकर आत्मतुष्ट के लिए इस संसार में विचरण करे न तो मृत्यु ही अभिनंदन करे और न जीवन का अभिनंदन करे जिस प्रकार सेवक अपने स्वामी के आज्ञा की प्रतीक्षा करता है उसी प्रकार उसे भी काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए न कभी अध्ययन करे न प्रवचन करे और न कुछ श्रवण ही करे इस प्रकार का रखकर आत्मनिष्ठ होकर वह श्रेष्ठ योगी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है विद्वान सन्यासी खोपीन के साथ एक वस्त्र उत्तरीय धारण करे अथवा खोपीन मात्र से शरीर का आच्छादन करे मुंडत सिर अथवा जटाधारी रहे त्रदंडी रहे संचय वृत्त से शून्य रहे कषाय वस्त्र ही धारण करे और निरंतर ध्यान योग में पराण उसे सन्यासी को ग्राम की सीमा पर वृक्ष के मूल में अथमा किसी देव मंदिर में रहना चाहिए, शत्र मित्र तथा मान अपमान में समान रहना चाहिए, नित्य विच्छा व्रत से निर्वाह करे। कभी भी उसे किसी एक ही व्यक्ति का अन्न खाने वाला नहीं होना चाहिए, जो सन्यासी मोह या आलस्य किसी एक ही व्यक्ति का अन उसकी मुक्ति का कोई उपाय धर्म शास्त्रों में नहीं बतलाया गया है। सन्यासी को राग ड्रेसी से मुक्त, मिट्टी पत्थर और सोने के समान भाव रखने वाला प्राणियों की हिंसा से निवृत्त मौनी और सब प्रकार से आसक्त शून्य होना चाहिए। अच्छी तरह देखकर पैर रखना चाहिए, वस्त से छानकर जल पीना चाहिए, सत्त से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए और मन से शुद्ध आचरण करना चाहिए। सन्यासी को वर्षा ऋतु के अतिरिक्त अन्य ऋतुओं में किसी एक ही स्थान पर नहीं रहना चाहिए। नित्त स्नान एवं साँच में तत्पर हाथ में कमंडलू धारण करने वाला तथा पव वनवासी ही रहना चाहिए तथा मोक्ष विषयक शास्त्र अध्ययन में निरत रहते हुए ब्रह्म सूत्री यज्ञोपवीत से युक्त दंडधारी और जितेंद्रिय रहना चाहिए दंभ अहंकार से मुक्त रहे निंदा तथा पशुता चुगलखोरी का सर्वथा परित्याग करे आत्मज्ञान संबंधी गुणों से संपन्न रहे ऐसा सन्यासी मोक्ष प्राप्त करता है विधि पूर्वक स्नानो परांत आचमन करके पवित्रता पूर्वक देवालयों में प्रणो नामक सनातन वेद मंत्र का निरंतर अभ्यास जप करे यज्ञोपवीति शांत आत्मा हाथ में कुश धारण करने वाला एकाग्र धुला हुआ कषाय वस्त्र धारण करने वाला और भस्म से धूसरित देह वाला रहना चाहिए समस्त यज्ञों के अधिष्ठान आदि दैविक तथा आध्यात्मिक ब्रह्म मंत्र प्रवण का सतत जप करना चाहिए अथवा मननशील तथा ब्रह्मचारी यति को पुत्रों के बीच रहते हुए नित्य वेद का ही अभ्यास करना चाहिए इससे उसे परम गति प्राप्त होती है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, श्रेष्ठ तप, शमा, दया और संतोष ये ब्रह्मचारी यति के विशेष व्रत हैं। आत्मा वेदांत ज्ञान में निष्ठा के साथ समाहित होकर स्नान आदि विक्षा में प्राप्त अन्न से नित्य पंच यज्ञों का संपादन करना चाहिए। इसे विरक्त कर्मयोगी का धर्म समझना � नियत समय पर समाहित होकर नित्य होम मंत्रों का जप करना चाहिए प्रतिदिन स्वाध्याय करें और संध्याओं में गायत्री का जप करें एकांत में निरंतर परमेश्वर देव का ध्यान करें नित्य एक ही के अन्न का और काम तथा का त्याग करें एक वस्त्र अथमा दो वस्त्र धारण करे शिखा एवं यज्ञोपवीत धारण करे हाथ में कमंडलो धारण करे ऐसा तेज धंडी विद्वान भी अनासक्त द्वंदातीत कर्मयोगी होने के कारण परम पद को प्राप्त करता है इत्य श्री कूर्मपुराणे खट सहस्रायम संगितायाम परविभागे स्टा दिनसो अध्याय 29 यतियों के लिए महेश्वर के ध्यान का प्रतिपादन, व्रत भंग में प्रायस्चित विधान तथा पुनः यथा स्थिति में आने की विधि, सन्यास धर्म प्रकरण की समाप्ति, व्यास जी ने कहा, इस प्रकार अपने आश्रम में स्थित नियत यतियों के लिए विक्षा आत्मा फल मूल द्वारा जीवन निर्वाह करना कहा गया है। एक समय ही भिक्षा करनी चाहिए उसके विस्तार में आसक्त नहीं होना चाहिए क्योंकि भिक्षा में आसक्त रखने वाला सन्यासी विषयों में भी आसक्त हो जाता है सात घरों से भिक्षा मांगनी चाहिए उतने घरों में न मिलने पर पुनः भिक्षा मांगनी चाहिए पात्र को धोकर उसमें भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और भिक्षा के बाद पुनः उसे जल से धोना चाहिए अपमा संभव हो तो बिना लोभ के जीवन निर्वाह मात्र करने वाले यति को प्रतिदिन नवीन पात्र लाकर उसने भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और भिक्षा ग्रहण करने के बाद उसका परित्याग कर देना चाहिए गृहस्थ को घर धुंए से रहित हो जाने पर मूसल का शब्द बंद हो जाने पर आग के न रहने पर सभी लोगों के भोजन कर चुकने पर कसोरे एवं पत्रादि का ढेर लग जाने पर यति को गृहस्थ के घर नित्य भिक्षा मांगनी चाहिए एक बार भिक्षा ऐसा शब्द उच्चारण कर बिक्षा मांगने वाले सन्यासी को नीचे मुख किए हुए उतने समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, जितने देर में गाय दूही जाती है, बिक्षा प्राप्त होने पर पवित्रता पूर्वक मोन होकर बिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, हाथ पांव धोकर यथाविधि आचमन कर सूर्य की ओर अन्न दिखलाकर पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके भोजन करन समाहित होकर आठ ग्रास ग्रहण करें तदनंतर आचमन कर परमेश्वर देव ब्रह्म का ध्यान करें प्रजापति मनु ने सन्यासी के लिए लोकी, लकड़ी मिट्टी तथा बांस के बने चार प्रकार के पात्र बताए हैं यति को रात्रि के प्रथम भाग अंतिम भाग मध्यरात्रि संध्याकाल तथा दिन में नित्य विशेष रूप से ईश्वर का चिंतन करना चाहिए सन्यासी को हृदय कमल रूपी घर में विश्व नामक संसार के उत्पादक सभी भूतों के आत्म रूप तमोगुण से परे रहने वाले सभी के आश्रय प्राणियों को आनंद देने वाले ज्योति स्वरूप अविनाशी प्रधान एवं आकाश रूप अग्नि एवं शिव रूप वस्तु मात्र के अस्तित्व के अधिष्ठाता ब्रह्म रूपी ईश्वर अनादि अद्वैत आनंदादि गुणों के निदान महान पुरुष परब्रह्म सत्य शाश्वत सित शुक्ल तदितर कृष्ण एवं अरुण वर्ण वाले अर्थात सत्व रज तमो रूप त्रिगुणात्मक विश्व रूपी महेश्वर का ध्यान करना चाहिए ओंकार का उच्चारण कर आत्मा को प्रणव के परम तात्पर्य रूप परमात्मा में प्रतिष्ठित कर आकाश के मध्य में स्थित रहने वाले ईशान देव का हृदय रूपी आकाश में ध्यान करना चाहिए